हरि हरि मानव तुझे नहीं है तू ब्रह्म का ही अंश है कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है सद ब्रह्म का तू वंश है संसार तेरा घर नहीं दो चार दिन रहना यहां कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जहां अपने स्वराज्य की याद कर जब से धार्मिक लोगों ने अकुशलता को सिर पर सवार कर दिया पना को सिर पे सवाल कर दिया तब से हिंदू धर्म की गरिमा डपी गई आलसी पलायनवाद और मूर्ख होकर ठगे जाना यह धर्म का चिन्ह नहीं है भगवान कृष्ण कहते हैं अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनों गतव्यता, तुच्छ विकारों की अपेक्षा नहीं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 जितना नश्वर संसार में संसारी लोग भरोसा करते उससे अनंत गुना भरोसा जिसको अपने परमात्मा पे है उसी का नाम भगत विश्वासों फलदायक। एक होती है शिक्षा दूसरी होती है दीक्षा शिक्षा ऐहिक वस्तुओं का ज्ञान देती है स्कूलों कॉलेजों में हम लोग जो पाते हैं वो शिक्षा है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 आध्यात्मिकता कोई दरिद्रता की निशानी नहीं है आध्यात्मिक व्यक्ति होता है तो प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है वह जमाना था सोने के बर्तनों में लोग खाते थे क्या अनध्यात्मिक थे क्या जितना जितना आध्यात्मिक बल बढ़ता है उतनी उतनी भौतिक वस्तुएं तो खींचकर आ जाती हैं लेकिन कोई बिल्कुल विरक्त प्रारब्ध का हो चुकदेव जी जैसा तो उसे उन चीजों की परवाह नहीं रहती आध्यात्मिक व्यक्ति वास्तव में अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो लातम है अनपेक्ष है जो अपेक्षाओं से भरे हैं आध्यात्मिक व्यक्तियों का जामा पहर लिया अथवा जो पलायनवादी हैं, अपने तो क्या करें मारा राम जाने <laughs> पियो चलम लगाओ सुलफा ये नहीं अनपेक्ष सुचिर दक्ष अपेक्षा छोड़ो तुच्छ और शुद्ध रहो बाह्य शुद्धि आभ्यंतर शुद्धि तंबाकू आधि से अशुद्धि होती समर्प रामदास ने कहा एक बीड़ी पीने से गुरु गोविंद सिंह का यह वचन है कि एक बीड़ी पीने से एक माला जब करने से जो शरीर में सात्विकता पैदा होती वो नाश हो जाती है विज्ञानियों का कहना है कि एक बीड़ी पीने से छह मिनट आयुष नाश होती भक्त के जीवन में ऐसे मादक द्रव्यों की आवश्यकता नहीं रहती है अनपेक्ष होता है और भक्त यह भी जानता है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 सोचा मैं न कहीं जाऊंगा यहीं बैठकर अब खाऊंगा जिसको गरज होगी आएगा सृष्टि करता खुद लाएगा अगर तेरा प्रारब्ध है तो वो खुद आने को तैयार है तू अमृत पुत्र है तू परमात्मा की संतान है और किस उलझन में उलझाए भैया फें ये मैले कुचले इच्छा वासना के कपड़ों को ठोकर मार इन कंकड़ पत्थरों को तू हीरे जवाहरत से खेलने के लिए आया है फूटी कोड़ियों से जिंदगी गंवा रहा है छोड़ इन तुझ चीजों की इच्छा को इच्छा छोड़ते ही तेरे अंदर से संगीत गूंजने लगेगा तेरे अंदर से वो रस छलकेगा संसार का गुलाम समझता कि बाहर से सुख आता लेकिन बाहर से कभी सुख नहीं आता सुख हृदय से छलकता चा है चाहे देख के सुन के सुंग के कुछ भी लो लेकिन सुख की अनुभूति यहां होती है और अनजान लोग समझते हैं कि भगवान फलानी जगह पे है फलानी जगह पे हैं लेकिन जानकारों का अनुभव है कि ईश्वर और सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तीसरी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 और निंदा करते तुम्हारे पाप छीन हो जाते हैं जयराम जी की महोत्सव कंपनी प्रशंसा होने से आपके पुण्य छीन होते हैं और निंदा होने से आपके पाप छीन होते हैं जो मर्जी हो वो तुम करो ऋषि दयानंद अलीगढ़ में प्रवचन कर रहे थे अल्लाह अकबरे करके चिल्ला रहे हो कंकड़ पत्थर जोड़ के दिया मसीद बनाए तापर मुला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा सुबह को उठ के चिल्लाते लोगों की शांति भंग करते हो इस प्रकार का ऋषि दयानंद उनके रू आंटे खड़े हो जाए सब प्रवचन दिया अलीगढ़ में मुसलमान के आगे आगेवनों ने देखा कि साधु कहां है कहां ठहरा है जांच किया कि हिन्दुओं ने तो इस साधु का बहिष्कार किया है ऋषि दयानंद का हिंदुओं की धर्मशाला में जगह नहीं हिन्दुओं के मठ मंदिर में जगह नहीं हिन्दुओं के आश्रम में जगह नहीं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 जिसने आवास दिया जिसने अन्न दिया क्या उस कौम को न जगाऊं तो मैं क्या करूं कृतज्ञ हो जाऊं ऐसे तुमने मेरे को बुलाया आवास दिया खिलाने की व्यवस्था की मंच बना दिया तो मैं तुमको न जगाऊं तो क्या काले कुत्तों और भैंसों को जगाऊंगा तुमको नहीं चमकाऊंगा तो किसको चमकाऊंगा पत्थर के कोलसों को चमकाऊंगा क्या तुम्हें चमकना होगा ये काई दूर हटाओ अपेक्षा की काई है जल कितना भी सुंदर है लेकिन काई से ढका है तो उसकी क्या कीमत जल को प्रकट होने दो तुम्हारा परमात्मा महान सुंदर है लेकिन इन अपेक्षाओं की काई से ढका है इसीलिए तुम सुकड़ते हो चिंतित होते हो अभी तुम देवी देवताओं को रिझाते हो लेकिन तुम वो काई हटा दो तो देवी देवता आकर तुम्हारा दीदार करेंगे और उनका भाग्य बना लेंगे मैं चैलेंज से कहता हूं <laughs> जो एवं ब्रह्मेव जानाति तेषाम देवानाम बलिंग व्यति बलिंग्यति बलिंग्यती जो उस ब्रह्म को अपने आत्मा को जानता उसको देवता लोग बलि देते हैं नास्ती ब्रह्म सदा आनंदम इति में दुर्मति स्थित आ ब्रह्म सदा आनंद स्वरूप नहीं ऐसी जो मेरी मति थी वो दुर्मति थी अब दुर्मति इच्छाओं आकांक्षाओं के कारण हुई अर्थ दोषों न पश्यती जहां स्वार्थ के हम गुलाम हो जाते ना तो गुण दोष दिखते हुए भी अंधे हो जाते हैं नास्ती ब्रह्म सदानंदमति में दुर्मती स्थिता है वाशा न जाना मैं यदा हम तो वपुस्थिता दुर्मति कहां चलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा सूरज का उदय होने से रात कहां चलेगी आप खोज नहीं सकेंगे ऐसे तुम्हारा आत्मबल जगने पर ये तुच्छ इच्छाएं वास्ताएं कहां गई तुमको पता भी नहीं चलेगा ज्यो ज्यो भोर ज्यो ज्यो सूर्योदय होता है त्यों त्यों, त्यों अंधकार पलायन होता है ऐसे ज्यो ज्यो आपकी दृढ़ता होती है क्यों, क्यों आपकी तुच्छ इच्छाएं आकांक्षाएं आपको कुचलने वाली जो इच्छाएं हैं वो दूर होती जाती मनोबल बढ़ाओ पैठान में एक जी महाराज रहते थे वे सत्संग क्या करते थे अपने घर के प्रांगण में लेकिन वह महाराज एक नाथ जी एक भागवत तुम लोगों ने सुना होगा वे जब 10 वर्ष के थे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 झाया दीवान साहब ने कहा मैं तो राजा का नौकर हूं देवगढ़ के राजा साहब का मैं तो दीवान हूं तू किसी साधु सन्यासी का हो जा चेला बोले महाराज साधनते परमकारी मिति साधु जिसने परम कार्य साध लिया वही तो साधु है और आपने परम कार्य साध लिया देव मुझे दया करो गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो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 अरे बच्चा तो क्या करता है बोले कुछ भी हो जाए मैं अपने कर्तव्य में दृढ़ हूं पलायनवाद का नाम भगतड़ा नहीं है कार्य को डिस्टर्ब करने का नाम भगत नहीं है ठीक वर्क वाई वर्क प्ले वाय यू प्ले दैट इज वे टू बी हैप्पी एन जब से सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन उदासीन हो, हो गए अपना क्या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 लेकिन दूध चढ़ाते चढ़ाते अपना मैं चढ़ा दिया करो हम लोग क्या करते हैं दूध चढ़ाते चढ़ाते कोई देख रहा है कि नहीं हमने इतना दूध चढ़ाया और हजारों को कहेंगे कि हमने ऐसी पूजा की क्या तुमने राख डाल दी अपने अवन पर सतकृत्य को छुपा दो वो और तेज पकड़ेगा और जोर पकड़ेगा और दुष्कृत्य को प्रकट होने दो मिट जाएगा हम क्या करते सतकृत्य को तो है ही और दुष्कृत्य को छुपा देते अंदर हमारा खोखला हो जाता है खोखला फिर डरते रहते हैं ंपते रहते अरे विश्व तुम्हारे साथ और तुम कांप रहे हो बड़े शर्म की बात है जगत तुम्हारे साथ और तुम चिंतित हो अरे यार मनुष्य जन्म पाकर भी तुम दुखी और चिंतित रहे तो बड़े शर्म की बात दुख और चिंता में तो वो पिसे जिनके माए बाप मर गए तेरा माई बाप तो तेरे दिल में हर धड़कन के साथ है तू काये को दुखी होता है काय को चिंतित होता है काय को भयभीत होता है केवल अधक्षता है व्यवहार में अधक्षता है असावधानी है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 किसी को तो मुलाकात दे देती थी, थी कईयों को कई तो राजा उसके द्वार से खाली चले जाते थे ऐसी वो थी बड़ा ही सुंदर शालिशान महल था विशाल बगीचा था जीसस वहां से जा रहे थे जीसस थके थे और बगीचा देखकर जीसस बगीचे के पेड़ के नीचे सो गए आराम किया और उठे तो उस समय मैगरेलिन की नजर पड़ी जीसस जैसे संत पर नजर पड़ी तो उसका चित्त आकर्षित हो गया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 बोले अच्छा तू कह रही तो कभी आ जाऊंगा अभी तो मेरे पास टाइम नहीं मैगरिलिन बोलता है कि आपके पास इतना हृदय नहीं मैगरिलिन जैसी ऐसी सुंदरी खूबसूरत व्यक्ति और तुमको मैं कह रही हूं दस मिनट के लिए मेरे हाउस में आई और तुम्हारे पास टाइम नहीं क्या आपका दिल पत्थर हो गया है उसने कहा मेरा दिल पत्थर नहीं मेरा दिल वास्तविक दिल है मैगरिलिन आई लव टू यू मैं तेरे को प्यार करता हूं राजे महाराजे तो तेरे चमड़े को प्यार करते हैं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 भैंस बन जाओगे और दे धड़ाक धुम लगेगा तब क्या करोगे घोड़ा बन जाएंगे और गाड़ी खींचनी पड़ेगी तब क्या करोगे तब तुम्हारे प्रशंसक और तुम्हारे मित्र क्या करेंगे कह रहा है आसमा ये समाधि कुछ नहीं रो रही है शब्द ये निजारे कुछ नहीं जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं जिनके नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमा राजा विराज महाराजा घनी कम्मा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 मारो ओंकार की गदा राम नाम की गदा से इन इच्छाओं अपेक्षाओं को कुचल डालो फिर देखो धिकार है उन गंधर्वों और किन्नरों को जो तुम्हारी सेवा में तत्पर न हो जाए और वे हवाएं भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे और मेघ भी तुम्हारे अनुकूल होने का शपथ ले लेंगे अगर तुम अनपेक्षित के काम कर रहे हो तो जब से हिंदू धर्म के लोगों ने सनातन धर्म के लोगों ने उदासीन उदासीन अपना क्या जो करेगा वो भरेगा अच्छे आदमी सड़क छोड़ देते हैं बदमाश आदमी के हाथ में बागडोर आ जाती है नहीं अपना कर्तव्य पालो नेता है तो ठीक से नेता बनो तुम जब पार्लियामेंट में जाओ लोग तुम्हारे तरफ देखने लग जाए ऐसे बनना है हर समाज से भी बनना है तो ऐसा बनना है कि कोई वाह वाह करे भाई दूसरी बात कर चल हटा इसको देखो फिर तुम्हारा प्रभाव ईश्वरीय प्रभाव तुम्हारे द्वारा काम करेगा माई है तो रोटी बना ऐसी बना कि खाने वाले की तंदुरस्ती चमकने लग जाए रोटी बनाए है आपने तो भगतानी है रोटी को काले दाग पड़ गए खाने वाला अजीर्ण हो गया ए, ए, क्या करा कि भगतानी ने रोटी बनाई है ये भगतानी सब्जी ऐसी बना कि न ज्यादा नमक हो न ज्यादा मिर्ची हो न कम हो नौजवान बच्चे हैं या नौजवान कुटुंबी हैं तो हरी मिर्च कम वापरो लाल मिर्च कम थोड़ी काली मिर्च यूज करो आंवला वामला का उपयोग करो घर में और बच्चों को तंदुरुस्त रहे ऐसी बातें जानकर जीवन को तेज अब तो भगत है अभी तो थोड़ी देर पहले तो दूध पिया और फिर थोड़ी देर के भगत है ले मक्खन खा ले मक्खन पहले खा ले बाद में दूध पिला भक्तानी हुई इसका मतलब क्या कि कोर के दांत करना है बच्चे को नहीं दक्ष होना चाहिए व्यवहार में होशियार होना चाहिए स्नान करते तो शरीर को रगड़ रगड़ के करो ताकि नस नाड़ियां मजबूत रहे जरा सा हो जाए बीमारी ए, ए, ए, भगवान ए, ए, ए, क्या करते इसका ठीक उपाय खोजो कि बीमारी हुई कैसे क्यों हुई ज्यादा खाया ज्यादा बुखा मरी थी और फिर आज तो एकादशी के रहेंगे और कल खाएंगे लड्डू साकरिए एकदम गाड़ी बंद और फिर टॉप में डाल दो तो गाड़ी ढबुक ढबुक होकर बंद हो जाएगी वर्क वाइल्यू वर्क प्ले वाइल्यू प्ले, प्ले दैट इज दी वे टू बी हैप्पी एंड गे उपवास किया है तो फिर हल्का फुल्का खुराक खाओ सादा खाओ प्रदूषण का उपवास किया पांच दिन हम उपवास किया दस दिन उपवास किया फिर गोटे बनाए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 अरे तू भगवान की बात ही नहीं मानता इसलिए छोरा नहीं कहना करता नहीं तो छोरे के हजारों हजारों बाप भी कहना करने को लग जाएंगे देखो बैठे हैं छोरों के बाप आज्ञा में बैठे हैं नहीं बैठे बुद्ध भगवान कहा करते थे अब तो दीपो भव अपना दिया आप बनो और जो अपना स्वामी आप नहीं बनोगे तो समाज के स्वार्थी लोग तुम्हारे स्वामी बन जाएंगे ध्यान रखना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 मेरे गुरुदेव मुझे कहा करते थे एक बार गुलाब दिखाया मेरे गुरुदेव ने अभी तक मुझे बात याद है बोले देख बेटा मैंने कहा हां गुरु ये क्या है इच्छा है साई लीला शा चाहो इच्छा है मतलब ये क्या है मैंने कहा गुरुदेव एक गुलाब का फूल है ऐसा है। बोले इसको ले जा डालडा के डब्बे पे रख देसी के डब्बे पे रख गुड़ के थैले पर रख शक्कर के थैले पर रख तिल के थैले पे रख दुकानदार की सब चीजों पे रख और फिर सूंगेगा तो खशबूक आय आए के आएगी मैंने कहा गुरुदेव गुलाब की ही आएगी बोले नाली के आगे रख दे और फिर सूंगेगा तो खशबूक आय आए की आएगी मैंने कहा गुलाब की बोले ऐसा बन जाना बस मेरे गुरुदेव ने मुझको कहा और मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि तू गुलाब होकर मायक तुझे जमाना जाने तू दूसरों की बदबू अपने में मत आने दे तेरी सुगंध फैलाता चल और आगे बढ़ घंटा बन ये मन की चालबाजियों का गुलाम कब तक बनेगा भैया नथिंग इज इंपॉसिबल एवरीथिंग इज अपॉसिबल जब रत्ना डाकू और बालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है तो तू मंसूरवासी मालिक का प्यारा नहीं बन सकता है कैसे नहीं बन सकता नहीं बनेगा तो हम धक्के मार के आंखें दिखा के भी चलाएंगे जाएगा क्या तुम जयराम जी बोलना पड़ेगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारा आज श्लोक ही ऐसा आ गया उसीलिए भाई कृष्ण का पावर है कर्षती आकर्षती थी कृष्ण जो कर्षित कर दे आकर्षित कर दे आनंदित कर दे उसका नाम कृष्ण है मैं वो एक नाथ की कथा कहने जा रहा था एक नाथ जी महाराज उसको कहते हैं तुझे चाहिए तो भाला भोंक दे लेकिन मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हूंगा भगत का मतलब ये नहीं कि चलो नहीं गी गी अपना क्या भाई हम तो ठाकुर जी का भजन करते तू घुस जा अरे ये क्या चलो मैं तो राम राम करें देते तो, तो, तो अपना काम कर ले अपना कह नहीं जो ड्यूटी सौंपा है जो तुम्हारा कर्तव्य पूरा करो ऑफिस में जाते तो ऑफिस का काम ऐसा करो कि तुम्हारा बॉस तुम्हारे को सलाम मार के बात करे काम होके तुम तो अपनी शक्तियां नाश करोगे और दुकान पर जाते हो तो ग्राहक से ऐसे व्यवहार करो कि ग्राहक के बाप की ताकत है कि दूसरी जगह पे जाए ऐसा उसको उसके अंदर परमात्मा देखकर बात करो देखो हमारे ग्राहक कैसे पक्का है तुम्हारी ताकत है इधर उधर जाओ ग्राहक अपने संभालता हूं कि नहीं संभालता हूं नारायण नारायण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 बोले देख राजा का परवाना है मैं राजा का खास आदमी हूं और दीवान साहब राजा के वहां काम करते हैं और तोपों के आवाज आ रहे हैं देश खतरे में और तू पागलपन करेगा नहीं चलेगा काम ले ये परवाना मैं तो जाता हूं अब तेरी जवाबदारी बोले ठीक है परवाना हाथ में लिया आप सोचते हैं कि गुरुदेव अगर मैं आपको जगाऊंगा तो आपके मन में ये होगा कि इतनी भी सेवा नहीं कर सका अगर नहीं जगाता हूं तो आपके मन में ये होगा कि अरे पागल जब देश का प्रश्न था तो मुझे जरा कह देता जगा देता देश को चौहरों और से शत्रु ने घेरा है और तू चुपचाप बैठा है ये क्या तूने अंधित सेवा अब मैं व्यवहार में कैसे दक्ष हूं गुरुदेव मेरी दक्षता को तुम तो मैं कोशिश करके होता हूं लेकिन अगर आपको जगता हूं तो हो सकता है अदक्ष हो जाऊं और नहीं जगाता हूं तभी भी अदक्ष में हो सकता हूं अब क्या करूं ऐसा आपके जीवन में भी प्रश्न आएगा ये एकनाथ की कथा के साथ हम लोगों की कथाएं जुड़ी है कोई भी कथा तुम्हारी कथा से अलग की कथा नहीं होती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 क्या करूं क्या करूं कातर भाव से भगवान की प्रार्थना किया जाए गुरु तत्वों की प्रार्थना किया जाए तो भगवान तुरंत सुन लेता है यह जरूरी नहीं कि प्रार्थना में कोई खास शब्द हो श्लोकबद्ध हो दोहाब्ध हो यह कोई जरूरी नहीं है अगर जानते हो तो ऐसे गाइए लेकिन आपकी अपनी निजे भाव से रंगी हुई प्रार्थना हो तो परमात्मा तुरंत सुन लेता है कातर भाव से प्रार्थना किया रोया संसार के लिए लोभी रोता है अंकार के लिए अंकारी रोता है परिवार के लिए कुटुम्ब कुटुंबों के लिए परिवार वाले रोते हैं लेकिन कोई परमात्मा के लिए अथवा सच्चे दिशा के लिए जरा आंसू बहा देता है तो भगवान तुरंत उसको प्रकाश देता है थोड़ा सा आंसू बहे और आंखें बंद हो गई शांत हो गए फिर देखा तो गुरुदेव जो सलामी लेने जाते थे वो वस्त्र बाहर टिंगे हुए हैं फौज की सलामी लेने जाते थे वस्त्र बाहर टिंगे मन में आया चलो काम बन गया गुरु के वस्त्र पहरे और घोड़े पर छलांग मारी और फौजियों को हिम्मत के दस पांच वचन कह के लगो देखते क्या हो कम और ज्यादा व्यक्तियों से सफलता का कोई संबंध नहीं है उत्साहीन हजारों हो और उत्साहित पांच पांडव हो तो भी विजय हो सकता है तुम तो हजारों हो लगाओ दम जो तो को कांटा बुए बांको बोतू भाला वो भी क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला जब देश का प्रश्न है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 पत्थर करने लग गए अरे खिसकोलियां रेती का दाना लेकर समुद्र में डालते थे भालू और बंदर भी उनके सहायक हो गए इन कथाओं से अपने को समझना कि आप अगर ब्रह्म विद्या के तरफ हैं ईश्वर के तरफ हैं सत्य के तरफ हैं नीति के तरफ हैं तो वातावरण तुम्हारे अनुकूल आज नहीं तो कल होके रहेगा तुम डरो मत ऐसे नेताओं को मैं जानता हूं जिनके पास डजनों डजनों एमपी जिनके हाथ में थे एमएलए डजनों के डजन पच्चीस दो चार डजन एमएलए जिनके हाथ में थे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 एकादशी है उसने कहा जरा खा ले तो मैंने खा लिया है गए गंगा तो गंगा दास गए यमुना तो यमुना दास गए यम नरमदा तो नरमदासंकर हो जय बिंद्रा बन गए तो बिंद्रा बिहारी के हो ये क्या अपने आत्मा का भरोसा करो अपने जीवन में आत्मज्ञान पाने का लक्ष्य जिसका ऊंचा नहीं है वो इधर उधर के झोंकों में उलझ जाएगा शिव की पूजा करो लेकिन शिव तत्व तो तुम्हारे से भिन्न मानकर नहीं करो शिवजी को प्यार करोगे नहीं तो वही शिवजी सम्मान कोई पत्थरा पत्थर समझकर कपड़े धोता है तो भी शिवजी को फिक्र नहीं और कोई चार मंदू चढ़ाता तो भी शिवजी को फिक्र नहीं शिव माना समान था ऐसे शिव जैसे समान है तो शिव का पुजारी विषम क्यों हो तुम अपने जीवन में समान पालाओ शिवजी तुम्हारे को प्रसन्न मिलेंगे तुम पर राजी मिलेंगे परिस्थितियां तो आएगी हिलाने वाले लेकिन आप दक्ष रहिए डटे रहिए आज्ञा कर दी फौजियों को फौजियों में आ गई हिम्मत फिर वो कपड़े उतार के चौकीदार होकर बैठ गया गुरुदेव उठे इतने में तो विजय के पता के चतुर्भाप खड़े हुए लोग कहने लगे भाई जनार्दन स्वामी धन्य है क्या उनका आज रूप था आज तो बड़ा जवान की नाई बोलते थे ऐसा था अरे जनार्दन स्वामी ने तो ऐसा ललकार दिया फौजियों में प्राण भर दिए जनार्दन स्वामी कमरे में सुन रहे कि लोग जाते जाते बात करें क्या है बाहर निकले लोगों से जानकारी प्राप्त हुई तब जनार्दन स्वामी को पता चला कि ये कैसे हुआ उधर आए एकनाथ जी से पूछे क्या हुआ बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा के बिना आपके वस्त्रों का मैंने उपयोग किया और ऐसे ऐसे परवाना आया था फिर मैं अंतरमुख हो गया फिर आपने प्रेरणा दी क्या हुआ मैंने अपने मन से किया मुझे पता नहीं लेकिन गुरुदेव मुझे क्षमा कर देना मेरे से अनुचित हो गया वह तू क्षमा गुरु ने कहा नहीं बेटा तू व्यवहार में दक्ष है शाबास् वर्ष का एंड हो रहा था राजा साहब को फाइलें देनी थी कोई हिसाब में गड़बड़ी हो रही थी एकनाथ जरा जांच करना एकनाथ ने जांच करते करते पूरा दिन लगा दिया फिर बात हुई गुरु ने देखा कि कल से दिखता नहीं है नहीं तो हर रोज दस बार दर्शन करता था दिखता नहीं क्या बात है गुरुजी गए तो वो रात भर लगा है दिए के सामने वो हिसाब कर रहा है गुरु दिए दिए के ओथ में खड़े हो गए अब चौपड़े पे अंधेरा हो गया फिर भी उसको अक्सर दिख रहे हैं और बोलते हाँ हाँ मिल गई मिल गई क्या मिला ओ गुरुदेव एक पाई की भूल मिल गई मैं तो आधा घंटे से खड़ा था मेरे को नहीं देखा गुरुदेव मुझे पता नहीं था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 व्यवहार में दक्ष ये करके उठना है इतना उठना है तो उठना है ये करना है तो करना है और एक बार आप संकल्प करके और वो काम कर लेते तो आपकी सौगुनी शक्ति बढ़ जाती और संकल्प करके और आप नहीं करते तो मन की सौगुनी शक्ति बढ़ जाती आपको दक्ष होने की सब कुंजियां बता रहा हूं अब तुम तो गुरु महाराज बरस गए बरस गए और एक नाथ महाराज को साक्षात्कार हो गया गुरु ने कहा यह अकेले के लिए नहीं दिया है ले टपके मंदिर मस्जिद में जाकर लोग सिर्फ पटक पटक के जीवन बर्बाद कर रहे हैं दिल के देवता का पता ही नहीं जा लोगों को दिल के देवता के तरफ आकर कर दिया एक नाथ जी यात्रा करते करते पैठान में स्थिर हुए पांच पच्चीस आदमी से बढ़िया काम जो होता है ना पहले तो बिल्कुल गिने गिनाए लोगों से शुरू होता है एक दो व्यक्ति से ही शुरू हो जाता है लेकिन उसमें ईश्वरीय शक्तियां काम करती है पैठान में वो एक जी कथा करते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 वे लोग विरोध करने लगे और विरोधियों की संख्या बढ़ गई कुप्रचार करने वालों की अच्छी बात फैलाने में जरा आत्मबल चाहिए गंदी बात फैलाने दो तो गंदे लोग बहुत होते हैं उनकी संख्या बहुत होती है गंदगी फैलाने लग गए आखिर उनकी यूनियन बनी कि एक नाथ के प्रभाव को कैसे तोड़ा जाए और यूनियन में यह फैसला हुआ कि हर रोज दो चार आदमी अपने जाकर बैठे और महाराज की हिलचाल को खूब नोट डाउन करें और ऐसी कोई वीक पॉइंट हो जिसका अपन लोग कुप्रचार करें एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे तो पहले तो अपने प्रियतम तत्व से सब में बसे हुए अपने सर्वव्यापक ईश्वर से एकता स्मरण कर लेते थे और वो जो स्मरण है वो जो स्वागत है इससे बड़ा कोई स्वागत नहीं फलाने एमएलए साहब का स्वागत करता हूं फलाने सेठ जी का मैं स्वागत करता हूं फलाने बाबा जी का स्वागत करता हूं फलाने बहन का स्वागत करता हूं इसकी अपेक्षा बहन में बाबा में जो परमात्मा छुपाया उसकी याद दिला के उनको प्रणाम किया तो उससे बढ़कर कोई स्वागत हो ही नहीं सकता मैं आपका बहुत बढ़िया स्वागत करता हूं हर रोज आपका बढ़िया स्वागत करता हूं मुझे ऐसा लगता है तो एक नाथ जी महाराज ऐसा स्वागत करते थे आप ऐसा स्वागत करते थे तो जो चंड लोग थे उनका भी तो हो जाता था जय राम जी बोलना पड़ेगा संत की नजर में चंड नहीं थे चंड अपनी नजर में चंड थे संसार के व्यवहार में चंड थे लेकिन संत की नजर में तो उसमें भी अपना राम छुपा था एक नाजी महाराज कथा करते करते कोई खास प्रसंग आता था तो किसी महिला के तरफ देखते थे यह सच्ची बात और वो महिला सभा में आगे आकर बैठती थी श्वेत साड़ी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व गिंगरूले बाल रत्न जड़ित गहने उस माई को देखते ही बनता था कि न जाने कौन से कुटुंब की होगी और एक नाजी बार बार उसके तरफ देखते थे उन लोगों ने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 उन्होंने देखा कि यमुना गोदावरी के उस पार कोई महल नहीं कोई बढ़िया मकान नहीं ये जाएगी कहां वो चंड बोलने लगे वहां कहां मरने जाती वो बोले तू मेरे घर चल वो बोले मेरे घर चल तू मेरी उलगाई हो ऐसा हो जा जो वो कुछ उनको बकना था बकते रहे लेकिन देखते देखते वो महिला कंधे तक के पानी में पहुंच गई अब वो घबराएगी ये तो मरेगी अपने हाथ मत से पड़ेगा वो माथे पड़ेगा सोचे उसके पहले तो वो माई अलोक हो गई अब आपस में चंड लोग लड़ने लगे कि तूने गालियां दी उसी वो मर गई तू पीछा किया उसी मर गए आपस में लड़े तो खेत वाले आसपास के आ गए और उनका बॉस भी आ गया कि क्या बात हुई बॉस जरा चतुर था उसने बोला आपस में लड़ोगे तो फिर पकड़े जाएंगे मारे जाएंगे अच्छा मौका हो गया तुम घोषणा कर दो कि एक जी महाराज ने कथा में ऐसा कुछ माई को जादू कर दिया और ऐसा माई को कुछ अपमान कर दिया कि माई जाकर गोदावरी की नदी में आप घात करके मर गई अपना काम बन जाएगा और अपने से तीन दो भी हट जाएगा फैलावा कर दिया कि वो वो माई जो आती थी आगे बैठती थी वो मर गई एक नाथ ने ऐसा उसको कुछ बोल दिया ऐसा उसका अपमान कर दिया बुरी नजर से देखा वो बड़े घराने की माई थी ऐसा वैसा वो आप करके मर गई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 अभी भी जो दुनिया में थोड़ी रौनक दिखती है रामतीर्थ बोलते थे वो भी उन ब्रह्मवेता सुचिर दक्ष महापुरुषों के कारण ही दिखती है। महाराज को प्रचार हो गया तो उस दिन महाराज दूसरे दिन एकनाथ का प्रांगण तो भर गया लेकिन बाहर गलियां भी भर गई एकनाथ जी जब सत्संग करने को सोच रहे तो देखा कि भगवान कल में लोगों की मति को इधर इतना तेजी से आकर्षित कर रहा है तो कितना दयाल हो प्रभु तेरी जय हो मन बुद्धि भगवान में अर्पित था ना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 और जो कभी बैठे हुए हैं उनके बैठने से हमको पता चल जाता है ऐसे जो नए आदमी थे उनकी हिल चाल से एकनाथ को लगा कि ये कुछ कोतुहलप्रिय व्यक्ति हैं सत्संगी नहीं है चालू कथा कथा में एकनाथ महाराज ने तो सबके दिल में जो चमक रहा है उस चैतन्य से तादात में करके उनका सारा एक्सरे ले लिया कथा जब पूरी हुई वो महिला अदब से नमस्कार करने को आई तब एक जी ने कहा कि माता जी माताजी शब्द उच्चारित होते ही उन लोगों को एक का पड़ गया तो हम जो सोच रहे थे कुछ और है बात माताजी मैंने ऐसा महसूस किया कि कल घर जाते समय आपको अपने किनारे जाते समय रास्ते में बड़ा कष्ट सहना पड़ा है आपकी बड़ी बेजती हुई है आपके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है माताजी मुझे ऐसा लगता है माता ने कहा कि महाराज हमने आपकी कथा को पचाया है कोई कितना भी जुल्म करे या अत्याचार करे दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है अपने जब तक हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक मजाक करने वाले सफल नहीं हो सकते आप अपने भीतर से गिरते हैं तब गिराने वाले सफल होते हैं आप भीतर से चढ़ते हैं तब आपको जिताने वाले सफल होते हैं जय राम जी बोलना पड़ेगा आप अंदर से कॉन्फिडेंस होता है आप भीतर से चढ़ते हैं तब तुमको कुर्सी पर पहुंचाने वाले सफल होते हैं और तुम पहले भीतर से गिरते हो तब गिराने वाले सफल होते हैं मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं जग में वैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल हो ए, अपना आपा डाल दे तो प्यार करे सब कोई बाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल हो ए, और अनको शीतल करे आपों शीतल होए ये आपके हाथ की बात है गुरु आप बहुत स्वतंत्र हैं भगवान स्वतंत्र है तो भगवान का प्यारा जीव भी स्वतंत्र है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 कैसा पंडित जी पढ़ता है मनी ऑर्डर छुड़ाता है खाता पीता है कपड़े बपड़े ठीक है उसके बोले कपड़े भी ठीक है खाता भी है पीता भी है घूमता भी है पढ़ता भी है लेकिन दो बात की कमियां हैं बोले क्या कमियां है आखिर दो ही बात की कमी मेरा बेटा जो है बुद्ध वलवाई मुंह चैट रहा है मेरे बेटे में केवल दो ही कमी है पंडित ने कहा हां केवल दो कमी है कौन सी कमी बोले अपनी उसको अक्कल नहीं और हमारी बात मानता नहीं अब बाकी बचा गया अपनी उसको हो, अकल नहीं और हमारी बात मानता नहीं ये दो कमी सारे कमियों की तो नीव है ऐसे आपके मन को अपनी अकल नहीं है इसलिए आप अधक्ष हो जाते हैं अपने मन को हम लोगों के मन को अपनी अकल नहीं है और गीता की बात मानते नहीं इसलिए हम लोग परेशान हैं नहीं तो परेशानी को परेशानी हो जाए हम कैसे परेशान हो लिहाज मत रखो मन की बेईमानी का लिहाज मत रखो आप बहुत महान बन जाएंगे मैं बिल्कुल आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं आप लिहाज मत रखो बेईमानी का लिहाज मत रखो उस मन की बेईमानी को पोषो मत जो बेईमान को तुम पोषोगे तो वही तुम्हारा गला दबाएगा। अनपेक्षा सुचित दक्षा दक्ष हा रमा प्र करते तो है, है करो ठीक है खूब करो बढ़िया करो लेकिन अपने आप में भी दक्ष हो जाओ जयराम जी बोलना पड़ेगा ये दक्ष होने को कहा दिया हमने जय जय <tip> बैठा दो ये बकरियों बकरी दोना है ना तो बैठ के दोई जाती है और ऊंट दोना है तो बैठ के काम नहीं चलेगा क्योंकि हम तो धोते थे, थे बैठ के तो अब ऊंट को भी बैठ के दोगे क्या अब ऊंट को खड़े खड़े दोते तो बकरी को खड़े खड़े थोड़े दोगे बकरी है तो बैठ जाओ और ऊंट हो तो खड़े हो जाओ बैठा दोइए बकरियां हाँ और उबा दोइए ऊंट जे वो वाय वायरो दी गई ऊठ सिंधी में चाहे वे दूजे बकरी उभी दे उठ जेड़ी लगे हवा तेड़ी दे पुठ जैसी हवा लगे ऐसी पीठ देनी चाहिए उसका मतलब है पलायनवाद नहीं उस प्रकार की अक्कल लड़ाके काम करना चाहिए अहंकार नहीं बढ़े और समाज की उसका मतलब है पलायनवाद नहीं उस प्रकार की अक्कल लड़ाके काम करना चाहिए अहंकार नहीं बढ़े और समाज की सेवा हो जाए आपकी शक्ति एकदम चमकेत महाराज बात बता रहा था मैं वो एक नाथ जी गोदावरी जी कह रहे हैं कि जैसे हवा लगी ऐसे मैंने दे दी उसने अपमान किया तो मैंने मन से विचार किया कि अपमान देखा होता है और दे तो हमेशा माइक होता है महाराज मेरा अपमान किया अपमान के हवाला लगी देह को तो मैंने विचार बढ़िया कर दिया काट दिया महाराज बात बता रहा था मैं वो एक नाथ गोदावरी जी, जी कह रहे हैं कि जैसी हवा लगी ऐसी मैंने फूट दे दी उसने अपमान किया तो मैंने मन से विचार किया कि अपमान देह का होता है और देह तो हमेशा माइक होता है महाराज मेरा अपमान किया अपमान की हवा लगी देह को तो मैंने विचार ने बढ़िया कर दिया काट दिया आपके बढ़िया विचार होंगे ना तो विघ्नों को काट देंगे अपमान को काट देंगे आपके विचार घटिया होते तब अपमान और विघ्न तुम्हारे पर प्रभाव डालते आपको दबा देते आप स्वामी होते हुए सेवक हो जाते हैं काका होते हुए भतीजा बन जाते मामा होते हुए बांजा होके गिर गिराते आप कितने भोले में हैं भोलानाथ की पूजा करके आप एकदम भोले मत हो भोलानाथ का मतलब ऐसा नहीं कि बेवकूफ वो तो भोले भाले जो निर्दोष भाव से उसको याद करते उनके आगे प्रकट हो जाता है ऐसा नाथ है इसलिए उसका नाम भोलानाथ है पर भोले ऐसी बात नहीं है वो बिचारे नहीं है जब तीसरा नेत्र खोलते तो काम जैसे को सुहा कर देते हैं त्रिभुवन को भुवन भंग कर देते हैं वो ऐसे हैं बिचारे काहे के कोई दया पात के पात्र है कि भोलानाथ है बिचारा के बिचारा तू बिचारा होगा तो भोलानाथ बिचारा है <muffits भ्याँथ स्वाँपा> भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे न कोई एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हो ई सिया वा रामचंद्र की नारद भक्त थे और वालिया ने एक बार ठगा ठग थग लिया वालिया का बेड़ा पार हो गया कबीर जी भक्त थे और सलूका मलूका ने उनके खजाना स्वीकार कर लिया सलूका मलुका का बेड़ा पार हो गया शंकराचार्य महान भक्त थे परमात्मा तत्व से विभक्त नहीं थे और जिन्होंने उनका खजाना ले लिया वो महाल निहाल हो गए और संत लोग सच्चे भगत तो ठगाने को घूमते हैं कि हमें कोई ठग ले लेकिन आप इतने ईमानदार हैं कि संतों का खजाना क्यों ठगना चलो उनकी बात उनके तक अपने जैसे थे ऐसे हो जाए आप बड़े खानदान आदमी मालूम बाबा जी तो बहुत बढ़िया बोले बहुत अच्छा अलग उनकी बातें को उनके अनुभव को क्यों ले लेना अपना में उनका आप उनको वापस तो वाप तो। नहीं नहीं आप ठग लोगे तो बढ़िया रहेगा जयराम जी वापस दोगे तो बढ़िया नहीं रहेगा ये जो बढ़िया बात है वो सब आपकी घटिया है तो मेरे को वापस कर देना लेकिन चेकअप करना अच्छी तरह से वापस करने के पहले दस बार चेक करना दस साल के बाद भी हम वापस लेने को तैयार है आप यूज करके देखिए उपयोग करके देखिए अगर घटिया बात है तो वापस कर देना जल्दी वापस मत करो नारायण नारायण महाराज एक नाथ जी महाराज कहते हैं कि माता जी मैं अपना रहस्य मंत्री भेजूं अपना सेक्रेटरी भेजू आपको किनारे तक पहुंचा के आ जाए तब वो माता जी कहते हैं कि एक नाथ जी महाराज जब तक आदमी का अपना मनोबल नहीं होता है तो पहुंचाने वाले भी कब तक रक्षा करेंगे कितनी सुंदर बात रक्षा करने वालों ने घात कर दिया रक्षक ही दक्षक बन जाता है आपका मनोबल नहीं है तो रक्षक भी आपका शोषण कर देगा इसीलिए आप दक्ष हो जाइए अनपेक्षा, सुचिर दक्ष छपा दो एक लाख दक्ष जय राम जी की अनपेक्षा, सुचिर दक्ष उदासीनों आप छोटी मोटी आकांक्षाओं से छोटी मोटी उपलब्धियों से प्रभावित होकर उसमें अपने को गिरा मत दो आप उन बातों से उदासीन हो जाओ ताकि मन शक्ति का विकास हो बुद्धि की दृढ़ता हो उसीलिए उदासीन शब्द है उदासीन का मतलब यह नहीं कि पलायनवादी चलो उदासीन है बेचारा पड़ा है यह तो उदासीन हो गया संसार से उदासी संप्रदाय है माना क्या पढ़े तो उदासी है उदासी उसका मतलब क्या बुद्ध होकर बैठे रह छोटे मोटे आकर्षणों से उदास होकर मन शक्ति को बौद्धिक दृढ़ता को बढ़ाने का मौका लेना उसी का नाम है उदासीन देखो इसकी व्याख्या गीता की अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनों ग्यथा एक सेठ के चार बेटे तीन तो सुबह उठते टाइम से चौथा जरा देर से उठता है उसे जल्दी उठाओ लेकिन आप अपने हृदय को व्यथित मत करो हम छोटी छोटी बात में लड़का नहीं मानता बहु नहीं मानती चोरा नहीं मानता ये नहीं होता वो नहीं होता ऐसा करके आप हृदय को व्यथित करते हैं व्यथित करना ये दक्ष होना नहीं है आप हृदय को व्यथित करते आपकी शक्ति क्षीण होने लगती है आप बच्चे को बच्ची को अनुशासित करके चलाओ इसमें शास्त्र संम्मत है लेकिन आप व्यथित होते होते अगर बच्चे को नौकर को सुधारते हैं सुधरेगा नहीं वो बलवा पुकारेगा एक सेठ जी बैठे थे कार ड्राइवर ने साइड ले ली सिग्नल दिखाए बिना सेठ ने डांटा के बदतमीज अभी ठोकर लग जाती ये कर जाता देखो हजार बार का हाथ दिखाया कर एक कराकर हॉर्न मारा कर वो महाराज सेठ तो बर्फ पड़े बाबा जी ने कहा सेठ जी क्या कर रहे हो बोले इसको कम वक्त को सुधारता हूं अरे तुम अपना दिल बिगाड़ के उसको कैसे सुधारोगे यार वो भी सोचेगा कि मर जाए तुम अपना दिल मत बिगाड़ो अपना दिल व्यथित करके अगर किसी को सुधारते तो सुधरने वाला सुधरेगा नहीं अपने दिल में प्यार भर के सुधारोगे तो नेता भी सुधरने को तैयार हो जाएगा जनता भी सुधरने को तैयार हो जाएंगे अपने भी सुधरने को तैयार हो जाएंगे पराए भी तैयार हो जाएंगे अपना दिल पहले पावन कर दो प्यार से भर दो उसके कल्याण से भर दो व्यथा से नहीं अनपेक्षा एक ही श्लोक पर व्याख्या हो रही है अन सुचिर दक्ष उदासीनों गत व्यथा अनारंभ ये करूं ये करूं ये आरंभ मत कर वो तुमसे बहुत कुछ करवाने को तत्पर है उसको मौका दे दे जय राम जी की उसको मौका दे दे और परिणाम के फल के इच्छा मत रख फिर देख तेरे द्वारा क्या नहीं करता हूं महाराज एकनाथ जी की कथा मैं पूरी करूंगा समय हो रहा है एक नाथ जी महाराज ने कहा कि माताजी फिर ऐसा करो कि मैं आपके किनारे आकर आपको रोज कथा सुना के जला गया करूं वो माई बोलती है कि महाराज गोदावरी मात की जय करके लोग मुझमें गोता मारते हैं और अपने पाप छोड़ के जाते हैं और मैं बोझिली हो जाती हूँ गोदावरी मात की जय करके मुझमें गोता मारते हैं और मुझे, मुझे बोझिला बना के जाते हैं महाराज में नारी का रूप धारण करके तुम्हारे जैसे ब्रह्मवेता आत्मज्ञानी संत उनके द्वार तक एक एक कदम रखकर आती हूं मेरे पाप ताप करते और तुम्हारे परमात्मा से सुबोर जो है परमात्मा तत्व के अनुभव से सुसज्ज जो आपकी वाणी है वो मेरे कानों के द्वारा आकर मेरे पाप और ताप को विच्छिन्न कर देती है महाराज मुझे शीतलता मिलती है और मेरे को देखकर आप ऊंचे अनुभवों की बात भी करते तो मेरे कारण और लोगों को भी लाभ मिलता है यहाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो रहा है और वहां आप संत चलकर तकलीफ लेकर मुझ अकेली के लिए आएंगे ये बात महाराज मुझे अच्छी नहीं लगती है कृपा करके आप यही रोज सत्संग करे और ये दासी नारी का रूप धारण करके आपकी कथा का अमृत पान करते करते अपने को निर्द्वंद तत्व में जगाएगी महाराज यह मेरी प्रार्थना है आपको तब वो जो लोग थे उन्होंने देखा कि अरे कुभाव से कथा में आए थे तभी भी गोदावरी माता के दर्शन हुए आए थे क्रिटिसाइज की दृष्टि से आए थे महाराज का अफवाह गंदा अफवाह फैलाने के लिए और फिर भी एकनाथ जी जैसे संत का दर्शन करने को गोदावरी माता नारी का रूप धारण करके सत्संग सुनने को आती है गोदावरी माता के हमको दीदार हो गए अगर कुभाव से आने से भी इतना पुण्य होता है तो सुभाव से आए उनका बेड़ा पार हो जाए इसमें क्या आश्चर्य कभी कभी ब्रह्मज्ञान की कथा सुनने के लिए इतने देदारी नहीं होते कई और आत्मा भी होती है प्रेत से ऊंची योनि की होती है सिद्धों की वो सिद्ध लोग भी होते हैं और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और तत्ववेताओं की वाणी सुनकर फिर वो रवाना हो जाते और कभी तुम जब बैठे और कभी कुछ अलौकिक वातावरण छा जाता है तो तुम्हारे फिजिकल शरीरों से भी पड़े कोई अंतरिक्ष की चेतनाएं भी काम करती होती सिद्धि का मतलब क्या है जो सहन करता है ने, जो सहन करता कष्ट उसको सिद्धि मिलती है आपको मैं बैठा रहा हूं आपको उठने की इच्छा होती है पानी के लिए किसी के लिए मैं बैठा रहा हूं एक कष्ट सहते हैं और सत्संग सुन रहे आपकी सिद्धि हो रही आपका पाप कट रहा है पुण्य बढ़ रहा है मैं कोई दुश्मनी से थोड़े बिठा रहा हूं श्री राम उनसे दीक्षा ली किसी ने वो लड़का सत्संगी था बारह तेरह साल का था उसके बाप के साथ आया था उसने दीक्षा ली थोड़ी बहुत साधना की उसकी प्राणोत्थान हुई कुंडलनी शक्ति जागृत हुई अठारह उन्नीस साल का हुआ उसकी मंगनी हुई और उसने आना बंद कर दिया गुरु महाराज ने पूछा कि वो रोहित नहीं आता है तुम्हारे गांव का क्या बात है बोले महाराज उसकी तो मंगनी हो गई अभी शादी के चक्कर में शादी होने वाली महाराज ने कहा शादी करे कोई बात नहीं हमारे को भी पत्नी है बच्चे हैं ये बच्चा देखो धोलक बजा रहा है वो बच्चा है शादी करने का इंकार नहीं लेकिन बर्बादी करने का इंकार है जय राम जी संयम से संसार में जिए उसका इंकार नहीं है लेकिन पत्नी की कमर तोड़े और पति की कमर तोड़े एक दूसरे की बर्बादी करे उस बात को हम रोकते हैं जय जय तो उसको रोहित को बोल देना कि गुरु महाराज ने याद किया है गांव वाले गए पैदल के जमाना था एक दिन गए शाम को पहुंचे और देखा कि रोहित कटे है देखा कि रोहित तो आज फेरे फिर रहा आज ही उसकी शादी चलो गुरुजी का संदेशा दे दे उसको जरा मिल भी जाएगा नाश्ता पानी बारात में जाएंगे तो माल भी मिल जाएगा और खबर भी दे देंगे दे। तो वो फेरे फिर रहा था सात फेरे फिरने होते तीसरा फेरा इसने चालू किया था अरे रोहित रोहित हम गुरु महाराज के वहां गए थे तेरे गुरु जी ने तेरे को याद किया रोहित वो चक्कर लगा रहा था वो ब्राह्मण को बोलता है पर रोहित को महाराज रुक जाओ जरा मैं गुरु की बात सुन लू ये फेरे तो कई जन्मों तक मैं फिर के आया कई बार मेरी शादियां हुई और फिर बर्बदियां हो गई लेकिन वो गुरु महाराज ने जिससे शादी कराना है उस गौर की बात पहले सुन लो हां गुरु महाराज ने याद किया क्या बोले बोले गुरु महाराज ने कहा शादी तो करने को मैं ना नहीं बोलता था क्यों आना बंद कर दिया बेटा और गुरु महाराज ने कहा कि गुरु जी तेरे को याद करें ऐसा बोल देना रोहित अगर मेरा शिष्य है तो समझ जाएगा उन्हें जिसके दिल में भगवान प्रकट हुआ है जिसके दिल में अनंत ब्रह्मांड नायक सचिदानंद घन चैतन्य परमात्मा हिलोरे ले रहा है उसके दिल में जिसको दुनिया याद करके उस संत ने मेरे को याद किया है गौर को बोला महाराज चार फेरे बाद में फिरूंगा कैंसिल नहीं करता हूं लेकिन पोस्टपोन करता हूं तीन फिरे चार बाद में फिरूंगा छेड़े खोल दिए रोहित भगा रात्रि हो गई मध्य रात्रि हो गई किसी धर्मशाला में ठहरना पड़ा और उस धर्मशाला में कोई वैशा भी टिकी थी रात्रि को बाथरूम के लिए निकला तो वैशा के रूप लावण्य खिड़की से दिख गया आंखें हैं जरा परफ्यूम आदि जो है ना उत्तेजना पैदा करता है इसलिए कृष्ण ने कहा पुण्यो गंधम पृथ्विया च पुण्यशाली जो गंध है पृथ्वी में वो मैं हूं सुगंधी मैं हूं ऐसा नहीं कहा प्रश्न ने जिस गंध से भगवत भाव पैदा हो वो गंध पुण्यशाली है परफ्यूम आदि से तो सेक्सुअल एनर्जी वो होती है इसीलिए परफ्यूम परफ्यूम लगा के जो पूजा में बैठते अथवा परफ्यूम लगा के जो भजन करते या परफ्यूम लगाकर जो बरात में जाते हैं वो अपना शरीर को बिल्कुल दुश्मनी से पाला जोड़ देते हैं जयराम जी की आप लोग तो नहीं लगाते होंगे अगर कोई लगाता होगा तो सावधान हो जाएंगे परफ्यूम आदि से जीवन शक्ति का ह्रास होता है डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च करके घोषित किया है गारंटी से परफ्यूम आदि लगाने से जो स्प्रे और परफ्यूम अपने देश का रिसर्च नहीं है सत्यानाश की चीजें सब प्रदेश से आई है जयराम जी की और आबाद होने की चीजें यहां की वहां गई है जयराम जी बोलना पड़ेगा लेकिन वहां की बात एक बहुत बढ़िया है वो जब काम करते तो ईमानदारी से करते सतर्कता से करते हैं डल और लेजीनेस नहीं है उन लोगों का गुण हम लोग नहीं लेते हैं और उन लोगों की गंदगी हम लोग ले लेते हैं उनका जो गंदा गंदा है वो भला जा जान के, ऐसा आंखों के जाला छा गया है कि उनकी बुराइयां यहां अच्छाइयां लगती है यहां के जवानों को और अपनी अच्छाइयों की हम लोग मश्करी उड़ाते हैं ऐसा जाला छा गया बुद्धि पर अब तो वे लोग भी नाचते मुंडन करा के बोलो तुम मिट जाए गम सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम जख मार के खिचड़ी खानी पड़ेगी शांति तो चाहिए सुख तो चाहिए जो लोग कृष्ण को भोग नहीं लगाते राम को भोग नहीं लगाते शिवजी को अर्पण नहीं करते वे लोग कुत्तों को और बिल्लियों को भी भोग लगाकर सुखी ही तो चाहते हैं और क्या करते हैं सुबह सुबह कुत्ते और बिल्ली का मुंह देखकर उनको भोग लगाते इससे तो जो कृष्ण को और राम को भोग लगा के मक्खन मिश्री खाते ऐसे भारतवासियों को मेरा धन्यवाद है बच्चों को मक्खन मक्खन खिलाया करो केला खिलाया करो अंडे में जो कैलरीज है ना चालीस में अड़तालीस केले में 60 है और अंडा तो जीवन शक्ति को जो ऊर्जा है उसको उत्तेजित करके और सपन की बीमारी कर देता है और केला सपन की बीमारी को रोकता है और अंडा एक लेता है तो 40 पैसे का 30 पैसे का 50 का होता होगा केला 12-15 पैसे में मिलता चीकू है बच्चों को है, बच्चों की सत्यानाश करोगे क्या होंगे केला खिलाओ होंगे तो स्वास्थ्य सम्राट पुस्तक है उसमें केला की के महिमा लिखी है बच्चे मिट्टी खाते तो केला कैसे ढंग से खिलाओ मिट्टी खाना छोड़ देगा तुमको अमूक रोग है तो केला ऐसे ढंग से खाओ किसी को पीलिया हो गया तो चूना का एक बूंद डाल के केला में थोड़ी देर रख दो और फिर खाओ तो पीलिया गायब क्या बात है अरे महाराज जी दम हो गया दम नहीं मिखता डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए डॉक्टरों के पास ये इलाज ही नहीं है दम का परफेक्ट दम का दम निकल जाए ऐसा इलाज है तीन अंजीर रात को भिगा दिए चौबीस घंटे पहले दूसरे दिन उबाल दिए अंजीर खा लिया पानी पी लिया दम का दम निकल गया एकदम आसान बातें हैं ऋषियों ने खोज के रख दी डायबिटीज नहीं मिटता है। अरे बिलीपत्र आठ नौ बिलीपत्र चार पांच काली मिर्च लसोट लो एक गिलास पानी डाल दो छान के पी लो सुबह मॉर्निंग वॉक करो हफ्ता में एक दिन छुट्टी कर दो डायबिटीज को डायबिटीस हो जाएगा तुम आरंभ हो यार क्या बात है दक्ष होना चाहिए तंदुरुस्त करके बीमारी को आमंत्रित मत करो घर में मत बैठने दो उसको रोगों को हिम्मत रखो मंत्र जाप में विश्वास रखो महाराज मैं कथा कह रहा था उस लड़के की एक बार बुरी नियत से कोई व्यक्ति दिखी तो काम विकार हृदय पकड़ लेता है करवटें ले रहा है नैन का चैन चुरा कर ले गई कर गई उठा उस वैशा के रूम के तरफ जाने को क्योंकि परफ्यूम आदि से सजा था वराजा हुआ था जवानी थी और उधर दिख भी गया था उसका आभा देखता है तो कोई बड़ी बड़ी बूचें और बड़ी मोटी मोटी आंखें दिखाता हुआ हाथ में भाला लेकर मानो मेरे को मारने का ही इंतजार कर रहा है वो युवक अपने कमरे में वापस गया बिस्तर पे सोया लेकिन नींद नहीं आई क्योंकि घुस गया था काम करवटें ली एक आध घंटा हुआ फिर जगा और गया देखा कि वो सिपाहीश हो गया होगा चौकीदार सो गया होगा हो भाला वाला को झोंका आ जाए तो मैं घुस जाऊं रूम में फिर गया तो देखा करते चार बार उसने रात में ट्राई किया अपना विनाश करने के लिए उस समय तो उसको लग रहा था कि सुख लेने जा रहा हूं लेकिन उस सुख के बाद कितना पश्चाताप होता और कितना विनाश होता वो तो दुनिया जानती चार बार वो गया और चारों बार बड़ी बड़ी मुच्छे दड़ी और बड़ी आंखें डरावनी दिखाते हुए भाला हाथ में लिए हुए इंतजार करता हुआ वो सिपाही मिला इतने में सुबह हो गई सूर्यनारायण उदय होते ही वातावरण में कुछ सात्विकता आ जाती इसीलिए दर्दी लोग भी सुबह के समय प्रसन्न होते प्रभात का समय बहुत सुहावना होता है अरे बुखार का एक आध टेम्परेचर भी घट जाता आदमी सुबह आरोग्य बरसता है इसलिए सुबह के थोड़े थोड़े लंबे श्वास लेने चाहिए सुबह थोड़ा खुलिया हो, सूर्योदय होने के समय उसकी बुद्धि ने थोड़ी चमक ली गुरु महाराज को स्मरण करते हुए चला चलते चलते चलते चलते गुरु के डेरे पर पहुंचा दोपहर के बाद गुरु के चरणों में जा गिरा गुरुदेव कल मैंने सुना था आपके पास जो लोग आए थे उन्होंने बताया गुरु महाराज याद कर रहे थे महाराज जी मैं तो शादी करने के चक्कर में था और महाराज जी में फिर चुका चार पोस्टपोन करके आया बाबा जी मैं चार चक्कर लगाना बाकी रख के आ गया किया था मैं उसी समय भागा गुरु ने कहा बेटा तू मेरे मेरे स्मरण करने से तू भागता आया है तो रात्रि को चार बार समाधि छोड़कर हाथ में भाला लेकर बड़ी आंखें बनाकर मैं भी वैशा करने को चार बार आपको आया था तो क्या समझता है तो मैंने विनती की थी कि एक होती है दीक्षा दूसरी होती है शिक्षा शिक्षा तुम्हारा एकक जगत का ज्ञान बढ़ाती है लेकिन दीक्षा नहीं है तो तुम्हारे गिरने की जगह से आप बचने का मौका नहीं मिलता शराब कबाब में रहेगा जीवन तो दोनों तरफ से चमकता है जिसके जीवन में केवल दीक्षा का प्रभाव है शिक्षा नहीं है तभी भी ऐसे लोग जी सकते हैं और औरों को मार्गदर्शन दे सकते हैं जैसे रामकृष्ण परमंश थे कबीर जी कौन सी स्कूल में पढ़े थे नानक कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे लेकिन दीक्षा का प्रभाव था अपने और दूसरों के लिए रास्ता शुद्ध करके गए जिनके जीवन में दीक्षा नहीं है और केवल शिक्षा है वो तो शिक्षा के अभिमान से और शिक्षा के बल से दूसरे का शोषण करते हैं बॉम्ब बनाते हैं दीक्षित व्यक्ति ने बॉम्ब नहीं बनाए हैं ये अकेले शिक्षित व्यक्तियों ने बनाए हैं अगर दीक्षा होती शिक्षित व्यक्तियों के पास तो ये ऐसा कुछ बनाता कि परमात्मा की मुलाकात हो जाती दिल में ईश्वर का साक्षात्कार लहराने लग जाता अगर बम बनाने वाले व्यक्तियों को दीक्षा के पहले शिक्षा मिलती वेदांत की भारत के संस्कृति की तो ये युग अभी विनाश के द्वार पर नहीं पहुंचता अविनाशी परमात्मा के चरणों तक पहुंचा हुआ मिलता अगर दीक्षा के साथ शिक्षा होती तो बच्चों को शिक्षा तो देना है अच्छा है लेकिन इससे पहले दिशा देनी चाहिए हमारे मन को भी दिशा मिलनी चाहिए दीक्षा का मतलब है ठीक दिशा आत्मा और परमात्मा की दिशा का पता चले तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य सिद्ध हो जाता है नहीं तो आदमी उलझ जाता है शिक्षा से व्यक्तित्व का श्रींगार करता है और उनका शोषण करने में लग जाता है ये शिक्षा कभी जी कहा भलो भयो ग्यवहार जाहीन व्यापी जग की माया इससे तो अनपढ़ अच्छा कि जो धोखाधड़ी तो नहीं करता दूसरों को बिचारों को इंकलाब जिंदाबाद इस्लाम खतरे में देश खतरे में धर्म खतरे में करके अपना उल्लू सीधा करके कुर्सी पर बैठ जाता कॉम्युनिस्ट क्या करते है? पता है आपको कॉम्युनिस्ट बोलते हैं हम सबको एक करना चाहते ठीक है कॉम्युनिस्ट नेता हम राजी हैं जिसके पास दो मकान है तो कि जिसके पास नहीं है उसको दे दो दो गाड़ी है तो जिसको गाड़ी नहीं उसको दे दो ये हमारा सिद्धांत है। अच्छा तो जिसके पास दो बकरी है तो बोले दो बकरी तो मेरे पास भी है ये कायदा मत रखो जयराम जी के और सबको समान रखकर भी वो अपनी ऊंची कुर्सी तो चाहता है कि नहीं कम्युनिस्ट जयराम जी समानता कैसे हुई कॉम्युनिज्म तो विनाश है और क्या है विषमता तो बनी रहेगी जैसी जिसकी योग्यता ऊपर चढ़ना उतरना ये तो प्रकृति का स्वभाव एक जैसा तुम्हारा मन नहीं रहता तुम्हारा शरीर नहीं रहता तो समाज सब एक जैसा कैसे रहेगा तुम्हारा पैर कहां तुम्हारा सिर कहां सबकी विषमता होते हुए भी सब मिला के तुम हो ऐसे ही समाज में स्तर तो अलग अलग रहेंगे लेकिन सबका हित होता रहे ये लक्ष्य होना चाहिए साहब को भी उतना पगार मिलेगा और चौकीदार को भी उतना पगार मिलेगा ये तो खाली बहकाने की बातें हैं जयराम जी और नेता सबको समान करके कम्युनिस्ट और आप तो उससे विषम होना ही चाहता है कि सब समान सब समान करके भी अपना अहम चाहता है ऊपर की नहीं चाहता सच बोलो तो ये कृष्ण के ज्ञान से विपरीत ज्ञान है कृष्ण का ज्ञान बाहर की समानता पर भार नहीं देता है बाहर की विषमता होते हुए भी अंदर जो सम तत्व है उसको जान लो तो सबका उद्धार होगा और बाहर से समान का ढंडेरा पीटते हुए अहंतार की सजावट करोगे तो अपना और दूसरों का शोषण ही होता है इसलिए आप व्यवहार में कुशल होइए दुखा धोखाधड़ी करना कुशलता नहीं है लेकिन आत्मज्ञान पाने के लिए व्यवहार करना यह कुशलता है अनपेक्ष सूचित दक्ष उदासीनों गत व्यथित मत करो चित्त को चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए इस्लाम धर्म के प्रसिद्ध एक फकीर ने कहा अ इंसान तू हजार मंदिर तोड़ दे अ इंसान तू हजार मस्जिद तोड़ दे लेकिन एक जिंदा दिल मत सताना क्योंकि वो जिंदा दिल में खुदा खुद रहता है इसलिए उसका ख्याल कर ये बात आई कहां से बाइबल ने कहा कि तुम अगर शांति चाहते तो मेरे पास आ जाओ मेरी शरण आ जाओ मानते थे कि यह बाइबल का वचन है लेकिन आया कहां से कि भगवत गीता में से आया गीता में से आया ये वचन ऐसा गीता का ज्ञान तुम्हारे पास है सत्संग और कीर्तन की सुविधाएं तुम्हारे पास है फिर भी तुम अगर यात्रा न करो तो फिर कैसे चलेगा काम यात्रा करो और ऐसी यात्रा करो कि कई जन्मों का अंत हो जाए कई कर्मों का अंत हो जाए यह मनुष्य जन्म आखिरी भी हो सकता है और ये जन्म मनुष्य जन्म आदि भी हो सकता है अगर ऐसे कर्म करे तो हजारों जन्म का यह आदि हो जाएगा और ऐसे बढ़िया कर्म करो कि हजारों जन्म को कार के ये आखिरी जन्म भी हो जाएगा इसी में आदि भी छुपी है, इसी में अंत भी छुपा है। तुम ऐसी सुग्य व्यक्ति बन जाओ कि तुम्हारे हजारों जन्मों का हजारे संस्कारों का खात्मा हो जाए तुम्हारा ये आखिरी जन्म हो जाए और तुम असावधानी बरतोगे तो लाखों जन्म लेने पड़ेंगे इसलिए लाखों जन्म का यह आदि कारण हो जाएगा इसीलिए आपके हृदय में बसे हुए परमात्मा को जल्दी से जल्दी प्रगट करने की आशा से आशा आपको प्रार्थना करता है मिले चौबाजी अनपेक्षा सूची दक्ष दक्ष होना चाहिए लेकिन चौबाजी दक्ष नहीं रहे खाया पिया खूब बोले महाराज तुम तो जोग का जानते हो ध्यान का जानते हो मेरा पेट भूला जा रहा है सांस लेने का दम घुट रहा है महाराज कुछ कोई इलाज बताओ मैंने कहा क्या, क्या खाया था? बोले बोलो गुजरात की गाड़ी आई थी गुजरात की मुर्गे आए थे लो मुर्गे शेर शेर आटे के लड्डू खाए मैं क्या और क्या खाए बोले इतने भात खाए मैं क्या और क्या खाए बोले इतना मोन थाल खाया इतना खाली मोन थाल खा और क्या खाया बोले खमण खमण खमण होता है गुजरात में खमण वो ऐसा ऐसा पोछा पोचा, डीला डीला इतना खमण खाया मैं क्या और क्या खाया बोले बस और तो कुछ नहीं और रबड़ी खाया रबड़ी मैं सोचा पेट है कि मार्केट है माल तो उनका था लेकिन कितना खाना कब खाना कैसे खाना आपकी आवश्यकता उससे दो ग्लास कम खाना चाहिए अब इसको चोबाजी को बोलूंगा तो तो नाराज हो जाएगा मैं क्या देखो चोबाजी? कई लोग चले थे हरि भजन को और ओटन लागे कपास चले थे तो भगवान की पूजा करने को लेकिन ये टुनटुन के बाप बन गए टुनटुन का नाम जानते ना आप ओ चोबाजी जितने लंबे उतने ही चौड़े मैं क्या देखो जी ऐसा करो कि वो संत कृपा चूर्ण ने उसमें तुलसी के पत्ते हैं और घरगत्थू चीजें हैं आप भी उसमें लिखा है बना लेना ठीक रहता सिर का दर्द ये वो सब ठीक होता है अब चोबा जी मैं क्या तुम ऐसा करो कि चूरण लेके उसकी दो गोलियां गुड़की बना के मुंह में डाल दो तो पानी की बोले महाराज तुम कैसी बात करते हो मैं क्या क्यों बोले दो गोली धरने की जगह होती और पानी धरने की जगह होती तो दो लड्डू और नहीं फिट कर देता थोड़ी तो रबड़ी और नहीं फिट कर देता तो ये दक्षता नहीं है खुराक में भोजन में दक्षता नहीं है कब खाएं कितना खाएं कैसे खाएं दूध तो खाना चाहिए चाय खानी चाहिए दूध खाना चाहिए और रोटी पीनी चाहिए जयराम जी अन्न पीना चाहिए और पानी आदि खाना चाहिए पेय को खाना चाहिए और खाद्य को पीना चाहिए कैसे कि खाद्य वस्तु को ऐसा चबाओ ऐसा घुमाओ कि एकदम बस त हो जाए आपकी अपनी जो रस है उसमें मिल जाए वो भोजन रसीला हो जाएगा बाहर की शुगर की गुलामी मत करो तो रोग को आमंत्रण देती है अपनी ही शुगर काफी है अपना रस काफी है गुड़ आदि तो ठीक है लेकिन ये एक थे पादरी जी उसने कसम खाई कि मैं क्रोध नहीं करूंगा साल भर अपने को संभाला क्रोध के मौके पर भी अपने को संभाल लेता था पानी वानी पी लेता था साल पूरा हुआ तो पादरी को चीफ पादरी बनाने की घोषणा हो गई चीफ पादरी समझते हैं चीफ मिनिस्टर जस्ट द चीफ पादरी तमाम चर्चों का मैन अब हुआ महाराज उसमें समारोह हुआ फंक्शन हुआ टी पार्टी तो ने पादरी के अक्रोध की व्याख्या की एक मनोवैज्ञानिक और फिजिकल तथ्य है कि आधा घंटा कोई आदमी क्रोध करता है तो सवा अंश खून उसका पॉइजन हो जाता है उससे बीमारियों को जन्म मिलता है हार्ट अटैक हाई बीपी लो बीपी अनिद्रा तमाम अजीर्ण आदि बीमारियों को रोग को जन्म मिलता है इसलिए अक्रोध होना चाहिए और वर्ष भर की तपस्या कर और एक पह अगर क्रोध करते पूरे वर्ष में वर्ष भर की तपस्या का खाना खराब हो जाता है और जीवन भर बेटी बेटा को बहुओं को जमाइयों को देते रहो और एक बार क्रोधित होकर उनका अपमान कर दो तो सारा चौपट हो जाता है तुम्हें पता होगा किसी के घर में आग लगे तभी भी कुछ बच जाता है लोहे के बर्तन आदि बच किसी के घर में बाढ़ आ जाए तो वस्तु बच जाती है किसी के घर में चोर आ जाए तभी भी कुछ वस्तु रह जाती है लेकिन जिसके घर में आग घुस जाती है वो सुहा कर देती है ऐसे ही तुम्हारे दिल में मोह आ जाता है तभी भी पुण्य टिकता है तुम्हारे दिल में लोभ आ जाता है तभी भी कुछ मजा टिकता है लेकिन दिल में जब क्रोध आ जाता है तो तुम्हारा मजा स्वाह हो जाता है ये तुम तुम्हारा सबका अनुभव होना चाहिए ये तुम्हारा अनुभव है मैं तुमको ऐसी युक्ति बताता हूं कि तुम्हारा खजाना खाली ना हो अब जिसको जाना है जाके दिखाओ जीवनदाता ने आपको भोजन चमाने के लिए जीवन शक्ति दी और आप अगर जल्दी जल्दी भोजन करते तो जीवन शक्ति आपकी रिजर्व पड़ी रहती है जो जीवन शक्ति रिजर्व पड़ी रहती है वो अचेतन मन में आ जाती है अचेतन मन की जो शक्ति है तो आपके मन को थोड़ा प्रतिकूल लगता है तो उसका कनेक्शन मिल जाता है और आप क्रोधी हो जाते तो जो आदमी चबा चबा के भोजन नहीं करता वो क्रोधी जरूर होगा आप लिख दीजिए आपको मैं अंतर्यामी बना दूं इसी काम से कोई आदमी जल्दी जल्दी भोजन करता हो आप नोट कर लेना कोई जल्दी आदमी थाफड़ा चाय गड़काव करता हो आप समझ लेना फिर उसको किसी समय बोलना और तो सेठ जी साहब आप ठीक है लेकिन आपका स्वभाव जरा क्रोधी है वो बोलेगा आप कैसे जानते आप मुझ पर ताव करके बोलना हम इस विषय के स्पेशलिस्ट हैं अंतर्यामी हैं बिल्कुल चैलेंज कर देना उसको स्पेशलिस्ट हो जाएंगे आप इस विषय के जो आदमी जल्दी जल्दी हड़प करता है चबाए बिना खाता है वो आदमी क्रोधी जरूर होगा चिड़िया स्वभाव का जरूर होगा तो महाराज अब क्रोध कैसे रोकें, तो घड़ियाल रख दे सामने 20 दिन के लिए और आधा घंटा चबा चबाकर भोजन को पिया कर भोजन पीना चाहिए और दूध खाना चाहिए तो प्रिय पदार्थ को ऐसे पियो कि जैसे आप खा रहे हैं और खाद्य पदार्थों को ऐसा चबाओ कि बस वो शरबत हो जाए चबा चबा के रस में हो जाए 20 दिन आप करो 95 फाइव परसेंट पंचानवे प्रतिशत आपका क्रोध कंट्रोल में आ जाएगा बाकी जो पांच टका है वो गैवार का फूंफाड़ा मारने के लिए रहे तो कोई चिंता की बात नहीं ऐसा तो हम मार देते हैं थोड़ा बहुत तो। अभी इधर देखा नहीं हमारा फूंफाड़ा सब ठीक चल रहा है अगर कोई गड़बड़ करे तो फूंफाड़ा मार सकते हैं हमारे पास भी पांच रिजर्व है जयराम जी तो एक बात यह कि अगर क्रोध को बदलना है तो कसम खाने से नहीं बदलेगा भोजन चबा चबा के 20 दिन करें पंचाण टका आपका क्रोध कंट्रोल में आप